गला पंचदश प्रतिष्ठा सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माण विज्ञानमच आत्मा परे व्यय सर्वे पंचदश कला प्रतिगता प्रतिष्ठा में लीन हो जाती है जाति प्रतिष्ठा अपने अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं अपने जो प्रतिष्ठा है जिससे जो उत्पन्न हुआ था उसकी उसमें कारण में लीन होते हैं देवास सर्वे प्रतिदेवस्ता सारे देवता भी प्रतिदेवता देह में इंद्र के अनुग्रह के देवता है वो जाकर के समि देवता में लीन हो जाते हैं कर्मा विज्ञानमयच्चात्मा परे अवे सर्वे एक होती कर्म और प्रार्थकर्म तो नष्ट होता है बहु से बाकी अन्यकर्म विज्ञान में आत्मा जीव परे अवे ब्रह्म के साथ सब एक हो जाते हैं ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं किंच मोक्ष काल या देहारंभिक कला प्राणाद्यास्ता स्वाम स्वाम प्रतिष्ठा गता स्व स्व कारण गता मोक्ष काले ये अपने प्रतिष्ठ कला सब अपने कारण में चल जाएंगे लीन हो जाएंगी मुख्य काल में मोक्ष काल के संबंध कारण गता हो या देहारंभिक कला उसके साथ मोक्ष काल का संबंध नहीं है देहारंभिक यला प्राणाद्या मुख्य काले स्वाम स्वाम प्रतिष्ठा करता देह के आरम्भ का आरम्भिका कला प्राणादि प्राणादि जितने कला है ता प्रश्नोपनिषद में आया था षोड़शकल पुरुष आया था वो कला भी कहेंगे प्राणाद्या तह स्वाम स्वाम प्रतिष्ठा अपने अपने प्रतिष्ठा कारण में को गता सम कारण गता प्रतिष्ठा का उद्देश्य अपने अपने कारण जिससे उत्पन्न हुआ था उसमें वो लीन हो जाएगी प्रतिष्ठा पंचदश प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा थे द्वितीय बहुवचनम प्रतिष्ठा गता कर्म है कला कर्त कर्ता है, है। कला पंचदश कला प्रतिष्ठा गता हा। गमन के कर्म प्रतिष्ठा द्वितियाभन पंचदशकला पंचदशसख्यक पंचदशकला पंचदशसख्यक अंत्य प्रश्न परिपठिता अंत्य प्रश्न में पढ़ेगी प्रसिदा सब प्राणम असृजत प्राणश्रद्धा खायुर्ज्योतिराप पृथ्वींद्र मनः अन्नम अन्नाथ वीर तपो मंत्र कर्म लोका लोकेश नाम ची प्रश्नोपनिषदमाय था कितने हैं गिनती करो पहला है प्राण दूसरा है श्रद्धा फिर ख वायु ज्योति आप पृथ्वी पांच पोत आ हो गया अभी सात हो गई इंद्रियम मन उसके बाद आए फिर अन्नम अन्नत विरियम सत तपो मंत्र फिर कर्म लोका और लोक के सूच नामच सुलहे ये नाम को छोड़ देना है टीका में स्वाहा प्रतिष्ठा प्रति भूत प्रतिगता भूतांशा भौ, भौतिकना च महाभूतेसु लय दर्शिता स्वाहा प्रतिष्ठा स्वच्छ स्वीय प्रतिष्ठा का <coughs> स्वीय प्रतिष्ठा को जाते हैं प्रति प्रतिगता भूता भूतांशा अंश कार्य है जीव अविद्याम भूतसूक्ष जितने का का का नाम। मा, महा, भूता, महा भूता के भौतिक भौतिकना चूतांशा भौति शब्द से जीव अविद्याम भूतसूक्ष्म महामा मयामयहाभूता महाभूत के अंश जो शरीर में के महाभूत के अंश हैूत भूतांशा है, भूत के अंश देह के आरंभक और का नाम जितने भौतिक कार्य है भूतांश के कार्य सब जितने है महाभूतेसु लय दिखाया गया है। अंत्य प्रश्न ब्राह्मण ग्रंथे ये मुंडक उपनिषद प्रश्न प्रश्न उपनिषद है ब्राह्मण में मुंडक उपनिषद मंत्र में मंत्र ब्राह्मणों वेदत्व मंत्र की व्याख्या ब्राह्मण इस मानी जाती है जो मुंडकोपनिषद में जो विषय है उसका व्याख्या व्याख्याथ ने प्रतिपदपद पद्ध का ही स्पष्टीकरण प्रश्नोपनष में तो ब्राह्मणग्रंथ प्रश्नोपनिषद में षष्ठे प्रश्ने प्राणाद्या यला पठिता इत जो कला कह मायामहाभूताजीद्यामय भूतसूक्ष्मतषिकदृश्य सहकृतिषिकाणादय आरभ मायामय महाभूता महाभूत तो मायामय माया के कार्य है मायामय महाभूता अंशावष्टि अंश को आश्रित होकर के जो जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्मी जीव के उपाधि रूप अविद्यामय भूत सूक्ष्म है प्रातिश के अलग अलग सब विशेष अलग अलग के वो सब अदृश्य सहकृत अदृश्य के साथ भी ज्ञान होने के बाद उसके जो अदृष्ट कर्म है ये सब उसके साथ अदृष्ट से बना था शरीर बना था प्रातिका प्राणादे आरभ्यंते अदृष्ट सहकारी कारण है जब प्राणादि की उत्पत्ति के लिए प्रातिका विशेष अलग अलग प्राणादि का आरंभ होता है भूत सूक्ष्म है और अदृष्ट सहकारी कारण से आरंभ होते हैं तेज कर्माक्षिप्त सूर्यादि भी अदिष्टियंत वो सब प्राणादि इंद्रिय है कर्म अदृष्ट के कारण आगे इंद्रिय कार्यकारी होने के लिए कर्म से आक्षिप्त होते देवता देवता है इंद्रिय के अनुग्रह का देवता रहने से इंद्रिय में व्यापार होता है सो सदेवता चक्षुष सूर्य सूर्यदेवता चक्षुम सूर्यादि भी अधिष्टियंत सूर्यादि देवता अधिष्ठाते सूर्या। सूर्या देवता, देवता इंद्रिय में रहती है कर्म भोग अवसने ते देवा स्वस्थान गति कर्म से आक्षिप्त कर्म के कारण आकर के इंद्रिया अनुग्रह इंद्रिय का अनुग्रह रहते जो भोग से प्रार्थ कर्म समाप्त हो जाएगा देवता अपने स्वी चल जाएंगे यातिशिकम सर्वं कार्यम तर्व ब्रह्मेव संप में पंचदश संख्या का प्रसिद्धा देहाश्रयाचुराद दे में आश्रित चक्षुरादता देवास्ंद्रश्रितिता सर्व प्रतिदेवतासु आदिदीसु गति अलग अलग देता में सब अग्राहक देवता एक हो जाएंगे ये च मुता कर्मा इसके लिएखा यादिकविद्या्यच्च ब्रह्म संपद्य है अलग अलग अविद्या का कार्य है कर्मादि नामना ना शेतरव्यवह अविद्या तद नाम केवल रहता है नाम को छोड़ करके सारे कार्य ब्रह्मे संप्य च मुमुक्षुना कृतानि कर्मा कर्म क्या है अप्रवृत्त अप्रभतफला अप्रभत फलम कर्म आगे तहभूत फला कहृता है कहानी कर्मा अपृत फला कर्मा अप्रभुतफला कर्मा कहानी मुक्षा कृता अप्रभुतफला कहानी प्रश्न है हाँ संचित कर्म को क्या कहते हैं प्रार्ध आरम्भ हो गया फल देने के लिए उनका क्षय कैसे होगा भोग क्षे मान प्रार्धक जितने जो लेकर रखा है भोग कौन करेगा अपने भोगना पड़ेगा प्रार्थक से क्या लेख रखा पुण्य पाप दोनों पुण्य कर्म का फल भोग होगा ही कैसे सुख से पाप कर्म का फल जितने पापकर्म लेख रखा है उसका फल भोग कैसे होगा दुख भोगना ही पड़ेगा सुख दुख दोनों ही भोगना पड़ेगा अपने कर्म का ही फल ये दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए उपभोग या नहीं क्षमा तो भोग करके क्षय करना है तो भोग नहीं करेंगे तो रहेगा अंत में बाद में भोग करना है ये पूछते हैं पापकर्म का फल पहले भोगना है या बाद में भोगना है पाप तो म को पहले खत्म करना है या पुण्य पुण्यकर्म पहले खत्म करना है? पाप कर्म को भी भोगना पड़ेगा कर्म भी भोगना पड़ेगा भोगना पर कर्म समाप्त हो गया। अभी पाप पुण्य कर्म दोनों लेकर आए कि किस को पहले समाप्त करना है <laughs> पुण्य को पाप को पीछे रखना है <laughs> ये नहीं पुण्य को क्षय करना सुख मिल जाए किंतु पाप को कोई <laughs> उसका चल जो जा भाग जाएंगे <laughs> ये नहीं ये यह यहाँ से भाग जाना तो हो जाता है पाप पापकर्म नहीं भोगेंगे भाग जाएंगे <laughs> नहीं चलेगा भागने के पहले पाप कर्म पकड़ करके गिराएगा इसलिए पहले ही पाप कर्म को भोग लो जब सामर्थ्य है नहीं तो बाद में ही भोगना पड़ेगा इसलिए जो मिलता है भोग लेना है उपभोगने पर क्षमान आता और कोई दूसरा उपाय नहीं है प्रार्थ कर्म विज्ञानमय आत्मा, चात्मा विज्ञानमय आत्मा है सोपाधिकमा अविद्यात बुद्धियादि उपाधि अविद्यात बुद्धियादि बुद्धियादि उपाधि ये उसको आत्म मत्वा उसको आत्मा मान करके आत्मा मान करके ज्वालादी से सूर्यादि प्रत्युव यह प्रविष्ट यह जो सोपाधिक्मा उस उसको आत्मा मानते ज्वालादिमें सूर्यादि प्रत्युवध जल में सूर्य का प्रतिम्ब दिखता है कोई कहते जल में सूर्य है जल में चंद्र है प्रविष्टवध उपलभ्य थे प्रवृष्ट जैसे दिखता है इसलिए प्रवेश कहा प्रवेश नहीं है इसी प्रकार यह प्रविष्ट देह भेदिशु जीव है उपाधि विशिष्ट दे.. देह यहाँ देह विशेष में प्रविष्ट है आत्मा व जीवात्मा यहाँ उपलब्ध होता है प्रविष्टवत कर्मणाम तत्फला सत्यन व विज्ञानमेना आत्मना कर्म तो फल देने के लिए कर्म साथ साथ ही विज्ञान में आत्मा ना विज्ञान में आत्मा के साथ विज्ञान में आत्मा भी शुद्ध आत्मा में एक हो जाएगा तो कर्म भी समाप्त हो जाएगा अतः विज्ञानमय का विज्ञान प्राय विज्ञान प्रायः बुद्धि प्रायः है बुद्धि प्रधान <सथी> तो है बुद्धि उपाधि के साथ पाद्यात्म को प्राप्त करके मानता है मैं ते तो ये कर्मा विज्ञानम आत्मा उपाधिअपने सती परे अभे अन्ते अक्षे ब्रह्मणि आकाशक अजे अजरे अमृते अभय पूर्व पर् अनरे बाह्य देश शिव शां सर्वक अविशेषता गच्छक आपद्य आपदी जलादारपन एव सूरिया प्रतिबिंब सूर्य घटाद आकाशे घटाद अब तो विज्ञान में या विज्ञान प्राय विज्ञान बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य तादात्माध्यास होता है चीदा दिखने से उसको आत्मा मान देते हैं जैसे जल को घड़ा में है जल है बचा कहता घड़ा में आकाश है आकाश दिखता है और विज्ञान और बुद्धि और चेतन का तादात्माध्यास यही यह अविद्याग्रंथी है और विज्ञान प्राय कहा विज्ञान में आत्मा सो को तो ते कर्माणी विज्ञान में आत्म तो क्या पार? ते विज्ञान विज्ञानमें विज्ञानम से आत्मा कला पंच प्रतिदेवतासु ते दवा एक कर्मा विज्ञान से ठीक है ते देवा एक कर्मा दे, देव है ते एते देवा कर्म और विज्ञानम से आत्मा ये सब क्योंकि कला गता कला पंचदश प्रतिष्ठा हो होगी देवा चर्व प्रतिदेता से होगी कर्मा विज्ञान से परे अब सर्वे की कर्मी और प्रतिदेवता हुआ सर्व ब्रह्म संपद्यते श्वेत व्यवहार अभी दे तथा अतः विज्ञान में व्यक्त ए कर्मा विज्ञान पात्मा उपाधे अपने सदी ते हो है। पहला सत्या देह आश्रयचुरादीकरणसा सर्वे प्रतिदेवता से चले और आगे कर्मा विज्ञान पच्चात्मा पर सर्वे होते बहुवचन कर्षते विज्ञान में कि तो तदेश किसको लेना ये बहुवचन कैसे कर्म हाँ बहुवचन है तो हाँ ये हो सकता है कर्माणी विज्ञान में श्यागे दिया है तो दोनों करके परवर लिंगम दंडा तत्पुर हो विज्ञान में होने से ते, हाँ विज्ञान में शात्मा कर्माणी विज्ञान में शात्मा ये कर्मा और विज्ञान में करके दोनों का बहुचन करके ते ते कर्माणि विज्ञान क्योंकि मंत्र में कर्माणि विज्ञान में से दिया है कर्माणच विज्ञान में शैती कर्म कर्मा विज्ञान माया बहुचन हो जाए कर्म बहुते ते ते कर्माणि विज्ञान से भाई यही है टी कर्माणि विज्ञान में से आत्मा विज्ञान में से हो गया कर्म के साथ विज्ञान में क्या द्वंद्व समास होने से पर्व लिंगम द्वंद्व तत्पुर से विज्ञान में पुल्लिंग होने से ते हो गया बहुजन पुल्लिंग में उपाधि अपने सती परे अवय अनंत अक्षय उपाधि नहीं समाप्त होने पर निरुपाधि के ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं जो पर है अव्यय अविनाशी अनंत है अक्षय ब्रह्म है और विकार है अक्षय नित्य अनंत है ब्रह्मणी एक ही भवंती आकाश कल्पे ब्राह्मण आकाश एक समान ईसा तो असमाप्त कल्प होता है तो कल्प आकाश कल्प आकाश के थोड़ा आकाश जैसे दृष्टांत देने के लिए आकाश ही दृष्टांत है घट होने पर जैसे घटा आकाश महाकाश में एक हो गया एक हो जाता है इसी प्रकार अजय अजरे अमृत अजय अजन्मा अजर अजर मृत्यु रही तो भय रहे अपूर्व है जिसका कोई कारण नहीं अनंपर उसका कोई कार्य भी नहीं अनातर अबाह अंदर बाहर रहित तो एक तत्व तो तो तो तो अद्वय शिव शांत कल्याण रूपे शांत है सर्वे एक ही सर्वे ते एकींति पर अभी सर्वे हाँ आगे सर्वे एक ही बवंती सर्वे भी पुलिंग है इसे सर्वे के ते ते ते सर्वे कर्मी विज्ञान में चेत एक अविशेषता गच्छति एक हो गया तो विशेष नहीं जल जागर मिलकर समुद्र में एक हो गया और विशेष नहीं रहा अविशेषता गच्छति समान होगी ब्रह्मस्वरूप जलाद सूर्यादि सूरद्रतिबिंबा सूर्य जलक में सूर्य का प्रतिम्ब दिखता है जला जलादि आधार नष्ट हो गया हटा दिया तो प्रतिमा सूर्य के साथ एक हो जाते हैं सूर्यादि प्रतिमा सूर्य यथा एक आप अथवा घटा घटादि अपने व आकाशें घटादि आकाशा घटक घटा देने से घटा आकाश जिस प्रकार घटक घटा दिया नष्ट कर दिया तो घटा आकाश आकाश में एक हो जाते हैं अनेक घट में अनेक घट आकाशा और घटोपाधि नष्ट हो जाने पर घट आकाश में एक हो गई इसी प्रकार यहाँ परे देवे सर्वे एक ही भवती विज्ञान में यीव उसोपाधि जीव और उनका कर्म सब ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप एक हो जाते हैं उसके लिए आगे दृष्टान्त कहते हैं यथा नद्यन्दमा समुद्र अस्तंग नाम रूपे विहाय तथा विद्वाम रूपादिमूत परम पुरुष मुपैति दिव्य स्यम नद्य नाम रूपे सम, विहाय समुद्रे अस्त गच्छति नदी जैसे बहती हुई गंगा आदि समुद्रे नाम रूप छोड़ करके समुद्र अस्तम ग्छति अस्त हो जाते हैं एक समुद्र रूप हो गया नाम समुद्र ही हो गया और गंगा गोदावरी जल अलग अलग नहीं रहा तथा विद्वान ज्ञानी नाम रूपादि विमुक्त विशेषण बिलुक रहित तो होकर के परात परम दिव्य पुरुषम उपेति दिव्य पुरुष परात परम सौसे पर से भी पर है जे पर अक्षर है मायादि उससे भी पर माया विशिष्ट व्याकृत से पर शुद्ध ब्रह्म में दिव्य पुरुष में एक हो जाते हैं किंच यहां नद्यो गंगाद्या स्यंदमा गंत स्यंदमाती हुई गंगा गच्छ गंगाद्रे अस्त गति स्राप्य अस्त का दर्शनम गच्छन्ति अष्टो हो जाते अदर्शन अदर्शन को प्राप्त करते अलग दिखता है अवशेषात्म अविशेष आत्मा भाव येसा अविशेषात्म के समान रूप को, को प्राप्त कर लेते हैं, एक हो जाते अच्छा प्राप्त नाम रूप विहाय नाम रूपे रूपी विहाय हित्वा विवा में धातु अलग अलग है एक धातु है क्या धातु है नहीं। दो धातु है नही दोनों के दोनों दो दो विभाग त्यागे धाका भी बनता है किंतु किन्तु करके तथा अविद्यादि अविद्या हो नाम है, नाम से तो करके नामनी अभिमान बिछेदे वत्या नाम को छोड़ना क्या है नाम में अभिमान रहता है गया तो समाप्त हो गया अभिमान समाप्त नाम से रहित तो हो गया विद्वान पराद अक्षरात्ता परम पर परे भी परम उपेति परात परम पूर्वत पहले का अक्षर है उससे भी परे है दिव्यम पुरुषम लक्षणम् उपेति यथोत लक्षण ब्रह्म अजर अमरादि ब्रह्म को उपेति का तो उपगत प्राप्त होता है एक हो जाता है ननु श्रेयस अनेके विघ्ना प्रसिद्ध अतः क्लेम अतमें अने वेवादीना च विघ्न तो ब्रह्म भी अन्याँ गति मृत ग्छति न ब्रह्मेयस अनेक विघ्ना प्रसिद्ध है प्रसिद्ध श्रेयांस बहु विघ्ना महता महताे बहु विघ्ना श्रेय में बहुत विघ बहव विघ्न अगे बहु विघ्न में समाज से समास बहव विघ्न केशा हाँ येसु था येसाम ये बहव विघ्ना येसु श्रेय श्रेयसु श्रेयस्सु तहयांशी बहु विघ्ना श्रेयांशी बहु विघ्ना बहु विघ्न का अन्य पदार्थ क्या है श्रेयांशी तो बहव विघ्ना जिनमें बहुत विघ्न होते हैं और श्रेयांसि ये श्रेयांसि बहु विघ्ना महत्म बड़े बड़े में भी स्त्रेय में बहुत विघ्न होते हैं अनेक विघ्न प्रसिद्ध अतः क्लेशा अतमेन अने वाला दे दवादीना चलेशान अतमेन क्लेशग अविद्या, अविद्यास्मिता राग दिवस अभिनिवेश पंच कलेसा योग सूत्र माया अविद्या है अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सूचि सुख शुच। अनित्य में नित्य बुद्धि असुचि में शुचि और दुख में सुख दुख जितने सुख जिसको मानते हो दुख रूप दुख देने वाले तभी सुख बुद्धि और अनात्म में आत्मबुद्धि अविद्या और एक अस्मिता है दृग दर्शन हो यह हो एकात्मता एव दृक और दर्शन शक्ति दृक होता है चेतन दर्शन शक्ति बुद्धि आदि दोनों में एकात्मता इव एकात्मता तो होती नहीं है एकात्म तादात्माध्यास होता है तो एकात्मता इव उसका नाम अस्मिता अविध्यास्मिता राग है सुखानुशी राग राग आसक्ति दुकान है द्वेष है राग देश अभिनिवेश अभिनिवेश होता है स्वर स्वी तथा रूढ़ अभिनिवेश मरण भय रूप क्लेश ये अभिनिवेश है देहादम तादात्म अध्यास होने से तथा रूढ़ अभिनिवेश स्वर स्वभाव ती ज्ञानी के भी शास्त्र ज्ञान होने के बाद भी बड़ा भय रहता मरण भय सौ रहता है जो कहते थे कि मर जाए तो अच्छा है तो भी अंदर से भय रहता है मरना भय मृत्यु से डरते हैं। नाम सुनने से अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनय से क्लेश क्लेश ऐसे प्रतिबंध हो जाएगा मोक्ष प्राप्त नहीं होगा अथवा अन्य न देवादि ना क्लेशान अन्यतम कोई क्लेश से अथवा कोई देवादि है विघ्न करेंगे ये देवादिनेति यिय तत्मुष्या विद्युरीति श्रोते टीका में टिप्पणी में जिया यिय तन मनुष्या विद्युरीति पाठ नया में शुद्ध किया गया देवादी देवादिना दी दीर्घ देवा नहीं चाहिए पाँच नंबर टिप्पणी में देवादिनेति क्या अलग कुछ पाठ है नए में पुराने पुस्तक में जिनके पास पुराने देवादिनेति ऐसा तन्न प्रिय तन्न ऐसे पढ़े अच्छा पुराने वु यदेतन तन मनुष्य विद्युरी श्रुति है देवताओं को प्रिय नहीं है मनुष्य जान ले ब्रह्म को साक्षात्कार कर ले देवताओं को ये प्रिय नहीं है ये तो हमारे पशु जैसे है ब्रह्म को साक्षात्कार लिया तो हमारे से चला जाए जिसके पास बहुत पशु है एक पशु को कोई चोर ले लिया ब्याह खा लिया तो कष्ट होता है नहीं और ये मनुष्य देवताओं का एक पशु के समान ही बहु पशु के समान क्योंकि पशु तो एक जन्म पशु है किंतु ये तो मनुष्य जितने मरेगा फिर ही मरेगा फिर जन्म लेगा देवताओं के पशु के समान ऐसे बहुत उनको प्रिय नहीं बहुत पशु के समान ही मनुष्य ब्रह्म को जान ले नहीं चाहते हमारे सम्पत्ति बने रहे हमारी पूजा करते रहिए और थोड़ा उसको फल भी दे देते हैं जो फल चाहते हैं देवताओं का प्रिय हो जाते हैं ठीक है हमारी पूजा करो हम भी तुमको फल दे देंगे देवादिनाश विघ्न तो ये विघ्न ज्ञान में विघ्न करते हैं ब्रह्म विद्यपि अन्याम गति मृतोग न ब्रह्म तो ज्ञान होने पर भी जाते समय देवता लोग विघ्न करेंगे अन्म गति मृत्यु गच्छति मर करे के अन्य गति स्वर्ग को जाएगा ब्रह्म लोग जाएगा ब्रह्म न ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेगा यहाँ तक शंका है प्रश्न चिन्ह चाहिए न ब्रह्म शंका होने पर सिद्धांतिक न विद्येव सर्व प्रतिबंध से अपनीतत्वात्थ जितने प्रतिबंध सौ ज्ञान होने में प्रतिबंधक हो सता है ज्ञान होते ही सारे प्रतिबंध सब विद्या से अपनीत हटगी विद्या से अविद्या के निवृत्ति हो गए तो सारे विघ्न नष्ट हो गए अविद्या प्रतिबंध मात्र ही नान्य प्रतिबंध मोक्ष के लिए वस्तुतः प्रतिबंध तो अविद्या मात्र ही है प्रतिबंध अन्य कोई प्रतिबंध नहीं अन्य जितने प्रतिबंध हो ज्ञान के लिए किंतु मोक्ष के लिए अविद्या प्रतिबंध मात्र ज्ञान से के निवृत्ति हो गए तो और कोई प्रतिबंध नहीं क्योंकि मोक्ष तो नित्य है नित्यत्वाद नित्य है मोक्ष नित्य होने से उसकी उत्पत्ति होगी मोक्ष की नित्य होने से उत्पत्ति नहीं होगी और आत्मत्वाच उत्पत्तिभाव और आत्म होने के कारण जो आत्मा है वो नित्य प्राप्ति है या नहीं तो फिर प्राप्त करने में कोई प्रतिबंध होगा आत्मत्वाच प्राप्ति में प्रतिबंध नहीं और नित्यत्वाच उत्पत्ति में भी प्रतिबंध नहीं जो अनित्य घट बनाने के जाए तो उत्पत्ति में प्रतिबंध हो जाएगा भोजन बनाने की जाएंगे तो भोजन पाक बनने में प्रतिबंध हो जाएगा जो उत्पत्ति जिसकी होती उत्पत्ति में कोई प्रतिबंध हो सकता है नित्य जो है मुख्य नित्य है उसकी उत्पत्ति में प्रतिबंध क्या होगा उत्पत्ति नहीं और अपने स्वरूप आत्मत्वाच प्राप्ति में प्रतिबंध प्राप्ति में प्रतिबंध अप्राप्त की प्राप्ति में कोई प्रतिबंध होगा अपने स्वरूप प्राप्ति में कोई प्रतिबंध नहीं केवल अज्ञान ही प्रतिबंध मात्र है और ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट हो गया तो और कोई का नहीं अविद्या प्रतिबंध मात्र ही मोक्ष अविद्या अविद्या अविद्या प्रतिबंध एवं अविद्या प्रतिबंध अविद्या प्रतिबंध एवं मात्र अविद्या प्रतिबंध एवं अविद्या प्रतिबंध मात्र अविद्या ही प्रतिबंध है मोक्ष अन्य कोई प्रतिबंध नहीं निवादात्म्वाच्च तस्मा स य कसि सो परमं ब्रह्म वेद भवति ना स्रह्म विकूले तरतिशोक तरति पापम गुहाग्रंथिभ्यो विमुक् मृत्यो स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद यो, वे यो वे जो भी कई यो ह वे तत् परम ब्रह्म वेद परम ब्रह्म को जान लेता है कैसे जान लेगा अहम अस्मी परम ब्रह्म असो तद ऐसा नहीं वह नहीं अहम अस्मी ऐसे एक अद्वितीय ब्रह्म को जानता है अद्वितीय ब्रह्म को भिन्न रूप से जानेगा तो उसका ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ अद्वितीय को यदि सर्वात्मक ब्रह्म है उसको सर्वात्मक सर्वमिदम अहम च ब्रह्म ऐसे ज्ञान चाहिए यदि भिन्न रूप से जाना है तो ज्ञान यथार्थ नहीं हुआ यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं, नहीं होगी अज्ञान की निवृत्ति होने के लिए यथार्थ ज्ञान यथा जैसे ब्रह्म ऐसे ज्ञान एकमें द्वितीयम ब्रह्म निहना किंचन ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं सत्यम ज्ञान मनतम ब्रह्म सर्वम कलुतम ब्रह्म ब्रह्म सर्वात्मक ऐसे ज्ञान चाहिए और सर्वात्मक ब्रह्म मेरे से भिन्न ये ज्ञान यथार्थ होगा मेरे से भिन्न होगा तो सर्वात्मक कैसे हुआ वो तो वस्तु परिचन्न हो गया अनंत अपरिच्छिन्न है अपने से किसी से भिन्न हो गया तो वस्तु परिच्छन हो गया अपरिच्छिन्न होने के लिए देश काल वस्तु परिचित रहित तो। सर्वदेश में सब काल में हो और वो सर्वात्मक उससे भिन्न कोई पदार्थ नहीं हो ऐसा ज्ञान होगा तो यथार्थ ज्ञान तब ब्रह्म में ज्ञान होते ही ब्रह्म हो जाता है पहले ब्रह्म से भिन्न था क्या भिन्न मानता था अज्ञान के कारण अज्ञानष्ट हो गया तो ब्रह्म भवती ब्रह्मत्व भ्रांति के निवृत्ति हो जाती तो ब्रह्मस्वरूप गौण प्रयोग न अस्या ब्रह्म भी तो कुल अस् कूले अब्रम्ह भी इतना बहुत इसके कुल में अब्रम्ह भी इतना ही होगा कुल वंश में दो प्रकार है जन्म न जन्मना जो गृहस्थ है ज्ञानी हो गए तो उनके पुत्र जो साधु है सन्यासी उनके शिष्य कुल में होते जन विद्या कुल होता है वंश जन्म से भी हो और विद्या से भी अर्थात तो उसके पुत्र आदि हो अथवा शिष्य अब्रह्मवित्त अब तो नहीं ब्रह्मवित्त तो हो जाएंगे शिष्य ब्रह्म तो हो जाएगा शिष्यत्व तो समर्पित तो हो अवश्य ब्रह्म प्राप्त कर लेगा जब एक बार ज्ञानी के समर्पित पास समर्पित तो हो जाए अवश्य ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा यदि किसी बहुत प्रतिबंध के इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो हो जाएगा अब प्रयास करेगा तो कोई भी प्राप्त कर सकता है ये नहीं कि हमारे अधिकार नहीं हम प्राप्त नहीं कर सकते ये बात नहीं कोई भी ऐसी समर्पित तो होकर के जिस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए इसी प्रकार आज्ञा पालन कर प्रयत्न करे तो अवश्य ही प्राप्त कर लेगा ज्ञान हो जाएगा श्रुति कहती अश कु अभ्रम भी तो नवती तरति शोकम तरति पापमान ज्ञान हो जाने पर शोकम तरति ये शोक है अविद्यादि शोक है संसार सागर को पार कर लेता है ज्ञान होने पर तरति पापम पाप को भी तर लेता है पाप नष्ट हो जाता है गुहा ग्रंथि भी अमृतो बोवती बुद्धिप गुहा में जो ग्रंथि है बुद्धि के साथ आध्यात्माध्यास और बुद्धि के धर्मात्मा मार्ग करके काम कर्म बंधन आदि ग्रंथि उसे विशेषण मुक्त हो जाता है विमुक्त अत्यंत मुक्त हो जाता है आगे फिर बंधन ही अमृत तो हो जाता है मुक्त हो जाता है विद्याव व सर्वप्रतिबंध से अवनीत तस्मा यह कश्चित हे लोके लोक में जो कोई ज्ञान प्राप्त कर ले उसमें कोई अधिकार का विचार नहीं जो प्राप्त कर ले और ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चाहिए जो कोई प्राप्त कर ले मतलब साधन के बिना प्राप्त हो जाएगा क्या जो प्राप्त कर ले साधन से प्राप्त होगा साधन करने के लिए वहाँ कोई भी अधिकार का नहीं विचार कोई भी साधन करके प्राप्त कर सकता है वेद अध्ययन करने के लिए अधिकार क्या विचार है कर्म करने के लिए अधिकार क्या है कैसा विभिन्न विचार है बृहस्पति सब आगे ब्राह्मण कर सकता है क्षत्रिय नहीं कर सकता है राजस्व के आगे क्षत्रिय कर सकता है ब्राह्मण हाँ ब्राह्मण बड़ा कह कहकर के वो भी हम करेंगे क्षत्रिय हमसे निकट करेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे वहाँ नहीं चलेगा शास्त्र में भीत है क्षत्र ही कर सकता है ब्राह्मण नहीं कर सकता है इसी प्रकार जिसके लिए जो भीत है वही करेगा वहां क्यों वो तो वो भी मनुष्य हम भी मनुष्य क्यों नहीं करेंगे वो भी जले ये भी जले है गंगा जल, जल, जल भी जले समुद्र जल भी जले क्यों नमकीन होगा समुद्र जल समुद्र जल जले है या नहीं और ये गंगा जल भी जले तो समुद्र जल नमकीन क्यों होगा ये तर्क चलेगा बात ही इसी प्रकार ये नहीं कि वो भी मनुष्य हम भी मनुष्य क्यों अधिकार नहीं जब अन अधिकार के विचार आएगा वो भी मनुष्य हम भी मनुष्य क्यों अधिकार नहीं मनुष्य होने मात्र मनुष्यत्व के लिए जो मनुष्यत्व प्रयुक्त कर्म उसके लिए अधिकार होगा और जो अन्य जाति को लेकर के अधिकार है तो उसके लिए मनुष्यत्व तो क्या करेगा और तो मनुष्य क्यों वो भी मनुष्य हम भी मनुष्य कहेंगे क्यों वो भी जीव है हम भी जीव है वो भी जीव है मनुष्य यदि अधिकारी है तो पशु क्यों नहीं वो भी तो जीव है पशु जीव है ना नहीं ऐसा अधिकार कहेंगे मनुष्य क्यों अधिकारी पशु क्यों नहीं वो भी तो जीव है जीव प्राणी है ना नहीं मनुष्य प्राणी है क्या और पशु पक्षी प्राणी है तो भी अधिकारी होनी चाहिए और दूसरे युगते है कहेंगे वो भी द्रव्य है ये भी द्रव्य है घट भी दिवाल भी पत्थर भी क्यों अधिकार नहीं मक्ष के लिए वह है ना नहीं मनुष्य आदि भी है आत्मा भी द्रव्य है तो अनात्मा भी तो है द्रव्य है तो अनात्मा क्यों जन्म मरण को प्राप्त नहीं करेगा क्यों मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा ये तर्क नहीं है जैसे विहित है इसे मानना पड़ेगा इसलिए जिस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ होने पर भी राजस्व योग करने के अधिकारी है, है? ब्राह्मणों अधिकार नहीं हाँ ये राजस्व योग करने के लिए क्षत्रिय अधिकारी ब्राह्मण अधिकारी नहीं है वहाँ कोई प्रसंग क्यों नहीं क्या ब्राह्मण से छोटा हो गया क्या क्यों अधिकार नहीं डांट कर कहेंगे तो मानना पड़ेगा ना अधिकारी कोई डांट कर जोर से कहेगा तो मानना पड़ेगा हाँ हाँ अधिकारी ऐसा ये डांट पटकार करके कोई दूसरे कोई कह देने से अधिकार नहीं होगा दूसरे को डरा करके इसलिए जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे मानना चाहिए ये बुद्धिमत्ता नहीं उसमें तर्क करके क्यों हम अधिकार नहीं हम क्यों मनुष्य नहीं है क्या बड़े ओ, ओ, उसको साफ कहेंगे तो बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे हमको क्यों कहते अधिकार नहीं <laughs> तो शास्त्र में जैसे कहा गया जिसके लिए वही अधिकारी है किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए किसके लिए कहा गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र स्त्री पुरुष किसका नाम है स यो ह भई तत्परम ब्रह्म वेद और बृहदारणी की माता है यो यो देवा प्रत्यबुद्ध्यत शैव तदभवत तत्थर्श्रीनाम तथा मनुष्याण यो यो देवा प्रत्यबुद्यत देवता में जो जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया शैव तदवत ब्रह्म हो गया तत्थर्श्रीनाम तथा मनुष्यानाम इसी प्रकार ऋषि में भी मनुष्य में ही तो देवता को भी ज्ञान हो सकता है ऋषियों को मनुष्य को प्रत्यभत्श तद अभवत वही तद्रूप हो गया तो मनुष्य हो ऋषि हो देवता हो ज्ञान उनको हो सकता है तो यो अभी तत्म ब्रह्म वेद ब्रह्म अभवती यह कश्चित हई लोक तत् परम ब्रह्म वेद परम ब्रह्म को साक्षात्कार कर लेता है उसको जानना किसी प्रकार साक्षात अहम एव अस्मिति इसी प्रकार ज्ञान ही नहीं तो सब कहेंगे ब्रह्म को तो हम जानते हैं जन्मादेश है तो जन्म उत्पत्ति कारण अब तो ब्रह्म है कौन नहीं जानता है परमात्मा को नहीं जानते है। जानते हैं सो परमात्मा जगत कारण ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सो मानते हैं ये ज्ञान से सही ब्रह्म नहीं होगा और यथार्थ ज्ञान चाहे ब्रह्म ज्ञान यथार्थ ज्ञान जो रज्जु में सर्प देखता है उसको रज्जु का ज्ञान है या नहीं बताओ राज्य में सर्प देख रहा डर कर भाग रहा है उसको रज्जु का ज्ञान है कोई कहते नहीं है सर्प देख रहा है रजू का ज्ञान कैसा है रजू का ज्ञान हो तो भागता क्यों रज्जु का ब्रह्म ज्ञान है सर्वत्व ज्ञान है ज्ञान तो रज्जु का ही है दिखते तो रज्जु है किंतु उसमें सर्पत्व ज्ञान होता है अयम सर्प जो कहता है सर्पत्व ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान सर्पत्व ने ज्ञान होता है क्या सर्प है क्या रज्जु है रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ तो रज्जू को ही देखता है रज्जू ही छिपा देगा कपड़ा से ढाक देगा तो आपको सर्प दिखेगा जो रज्जु में सर्प ब्रह्म होता है रज्जू कोई हटा दिया तो सर्प वहां रहेगा कहा जाएगा सर्प रज्जु रज्जु ही सर्प रूप से दिखते रज्जु हटा देने से सर्प नहीं रहेगा रजू को ढागे देखे तो रज्जू नहीं दिखे तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु और आपके बीच में कोई व्यवधान हो गया रज्जू नहीं दिखे सर्प दिखेगा इसलिए रज्जु की सत्ता ही सर्प में है सर्प की सत्ता रज्जु सर्पा से सत्ता से बिना नहीं और सर्प का जो भान होता है रज्जु भान से अलग नहीं है रज्जु का स्पुरण होने पर ही सर्प का स्पुरण रज्जु का रज्जु की सत्ता होने पर सर्प की सत्ता रज्जु दिखती है किंतु सर्वपत्व ने देखने पर भी रज्जु का तो है इस ज्ञान से भय निवृत्ति हो जाती है सर्वपत्व ने रजू को जो जान लेता है आगे भय रहेगा भय रहेगा रहे नहीं हाँ <coughs> ये यथार्थ ज्ञान नहीं इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान तो अहम अश्मी घटो अस्थि जो ज्ञान होता है यहाँ भी ब्रह्म का ज्ञान है घटोअस्थि इस ज्ञान में ब्रह्म का आभान होता है मालूम है घटो तो अस्थि अस्ति सदरूप ब्रह्म का ज्ञान होता है ये ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है हाँ यथार्थ ज्ञान चाहिए ब्रह्म ज्ञान से नहीं घट के साथ तो सदरूप ब्रह्म को एक करके घट ही दिखता है कहाँ ब्रह्म दिखता है घटो अस्थि घटो अस्ति कहते हैं पटोस्थि वहाँ ब्रह्म का कहाँ पता चल जाए जैसे रज्जु में सर्प दिखने वाले उसको कह तो रज्जु दिखती है रज्जु कहाँ दिखती है तो सर्प ही दिखता है रजु दिखती तो भी नहीं मानेगा रजु कहाँ दिखती अभी भी विचार करने पर सौ सं होता रजू का ज्ञान कैसे हुआ वो तो सर्व दिखता है रज्जु का तो अज्ञान है अज्ञान तत्वन रज्जु का ज्ञान कहेंगे रज्जु दिखती है किन्तु सर्वपत्व न सर्वत्व प्रकार के ज्ञान का विशेषत्व किस में है भ्रांति काल में सर्वत्व प्रकार का ज्ञान हुआ ज्ञान का विशेष विषय रज्जु है तो ज्ञान का विषय रज्जु मतलब रज्जु का ज्ञान है सर्प ज्ञान होते समय रज्जु का ज्ञान है तर्क में बताते हैं राज्य में सर्प ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय विशेष रज्जु और विशेषण है सर्पत्व तो। सर्पत्व अवच्छन प्रकारता निरूपित विशेषता विषयता किसमें राज्य में तो ये ज्ञान से भय भयकंप के निवृत्ति नहीं होती है ब्रह्म ज्ञान यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान ब्रह्म क्या कैसे साक्षात अहम एव अस्म ये ज्ञान यथार्थ है अद्वितीय ब्रह्म को यदि सद्वितीय ज्ञान हो गया अद्वितय से ब्रह्मण सद्वितीयत्व में ज्ञानम अपरिच्छिन्न से ब्रह्मणों सपरिच्छिन्न परिच्छिन्न ज्ञान नाम रूपरहित से नाम रूप विशिष्टत्व ज्ञानम यथार्थ होगा ब्रह्म का जिद्य नाम रूप विशिष्ट ज्ञान ज्ञाने भी यथार्थ को प्राप्त कर लेता है नाम रूप छोड़ करके जीव भी नाम रूप रहित हो जाता है ब्रह्म नाम रूप वाला है नाम वाला रूप वाला का ज्ञान यथार्थ ज्ञान होगा नाम रूप रहित नाम रूप विशिष्टत्व ज्ञानम अपरिच्छिन्न से परिच्छव ज्ञानम अभिन्न से भिन्नत्व ज्ञान ब्रह्म जीव से अभिन्न है क्या अभिन्नत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान होगा ब्रह्म की निवृति यथार्थ ज्ञान से यथार्थ ज्ञान से नहीं है इसलिए ब्रह्म का ज्ञान है यथार्थ ज्ञान होने पर ही होन ब्रह्म को प्राप्त करेगा यथार्थ ज्ञान होता है जैसे ब्रह्म जैसे ज्ञान ब्रह्म कैसे किस प्रकार है क्या प्रकार है ब्रह्म में कोई प्रकार निर्धर्म कसका ज्ञान फिर कैसे होगा निर्विकल्प ज्ञान सब्रकार ज्ञान नहीं है सब प्रकार ज्ञान स विपल्क प्रकारण ब्रह्म नहीं अथवा किसी गुण विशिष्टत्व केन नी धर्म विशिष्ट रूप से ऐसे ज्ञान ब्रह्म का यथार्थ नहीं है साक्षात अहमे अस्मी ये भी शब्द से कहा जाता है अहम अस्मी ये ज्ञान एक शुद्ध चिन्ह मात्र जीव ब्रह्म दोनों का लक्ष्यार्थ एक ही है वाच्यार्थ तो भिन्न है लक्ष्यार्थ एक ही वो निर्विकल्प ज्ञान है अहम ब्रह्म अहम पद काय करत ब्रह्म सदकाय करत दो अर्थ का संबंध होगा दो अर्थ वाच्यार्थ है लक्ष्यार्थ है लक्ष्यार्थ दो है लक्ष्यार्थ एक है धीरे संबंध नहीं होगा एक ही इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान है तो संसर्ग विषय ज्ञान संबंध विषय ज्ञान है दो पदार्थ होता तो दोनों पदार्थ का संसर्ग होता संसर्ग के संबंध तो ज्ञान को कहेंगे संसर्ग अवकाही ज्ञान घटबद भूतलम एक घट एक भूतल दो पदार्थ भिन्न भिन्न है दोनों का संबंध है घटब भूतलव ज्ञान हुआ वो ज्ञान संसर्ग विषय का है या नहीं घट विषय के भी है भूतल विषय के भी है घट भूतल का संबंध भी उसका विषय होता है इस ज्ञान को कहते संसर्ग विषय का ज्ञान अथवा संसर्ग अवगाही अवगाह संसर्गम अवगाहते विषय करो ती संसर्ग अवगाही संसर्ग को विषय करने वाले ज्ञान होता है संसर्ग अवगाही ज्ञानम अहम ब्रह्म ऐसा ज्ञान होगा वाच्यार्थ में तो भेद ही अहम शब्द जीव और ब्रह्म सब्दकार, दोनों का संबंध तादात में एकत्व तो संसर्ग होगा भिन्न संसर्ग नहीं होगा दोनों का एकत्व तो हो नहीं सकता है इसलिए लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा श्रुति कहती तत्वी दोनों का एकत्व तो। लक्ष्यार्थ कितने है? एक ही है एक में संबंध होगा संबंध तो दो होगा एक से नहीं होगा एक ही लक्ष्यार्थ है तो वहा संसर्ग विषय का ज्ञान नहीं है इसलिए उसको कहते संसर्ग अनवगा ज्ञान संसर्ग अनवगा ज्ञान अथवा संसर्गता अनिरूपक ज्ञान ऐसा जो ज्ञान होता है उसको कहते निर्विकल्पक ज्ञान तर्क में बताते निर्विकल्प ज्ञान क्या है निष्प्रकार प्रकार ज्ञान तो प्रकारता सुनम विशेषता सुनम संसर्गता रहित ज्ञान है तो ये निष्पृ ज्ञान ही साक्षात हम ब्रह्म अस्में एक अद्वितीय ब्रह्म संसर्ग अनब ज्ञान यथार्थ ज्ञान यही प्रमा कहते उससे अज्ञान की निवृत्ति होती है रज्जु के ज्ञान से प्रमा से ही सर्प रज्जो ज्ञान की निवृत्ति होती है अन्य ज्ञान जितने भी हो जाए रज्जु के प्रमा के बिना रज्जो ज्ञान की निवृत्ति नहीं रज्जु का ज्ञान सर्पत्व हो जाएगा तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है यथार्थ है इसी प्रकार ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान होने पर ही अज्ञानी की निवृत्ति तब तो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है इस स नान्य गतिम ग जो हम ब्रह्म से ज्ञान हो जाता है अन्य गति को प्राप्त नहीं करता है पूर्वपेक्षी की शाह थी ब्रह्म प्राप्त नहीं करेगा अन्य कोई गति को प्राप्त कर ले अन्य गति न ग्छति में कोई विघ्न नहीं देवैरपी तरह ब्रह्म प्राप्ति प्रति विघ्न न शक्य कर्तं कोई विघ्रह नहीं कर सकता है ज्ञान हो गया तो ब्रह्म अहमअ्मी तो ज्ञान के साथ साथ ही अब्रम्ह तो भ्रांति नष्ट होगी ब्रह्मस्वरूप है अन्य गति की प्राप्ति नहीं संभव नहीं है ओ भद्र कर्णे भी